लेकर हम सबके मन को जो भाई नमस्कार सुंदरी रसोई में स्वागत आज हम आपके पास लेकर आ रहे हैं एक स्वीट डिश बनाने का तरीका आसान बेहद आसान बॉम्बे रवा पायसम हां बॉम्बे रवा पायसम बॉम्बे रवा मतलब कुछ खास नहीं सूजी थोड़ी सी सूजी मोटी सूजी और ये ये जो मोटी सूजी सूजी है है। ना, बिल्कुल बारीक से थोड़ी फर्क इसीलिए हम इसको बॉम्बे रवा बोल रहे हैं। तो क्या सामानी करने हैं आपको वो देख लीजिए सूजी आपके पास होनी चाहिए चौथाई किलोग्राम यानी एक पाव सूजी ढाई सौ ग्राम सूजी के लिए आपको चाहिए क्या शुगर चार ग्राम पक्का ये मेजरमेंट को याद रखिएगा 400 ग्राम शुगर और एक लीटर दूध ये तो हमने जो पक्की चीज है वो बता दी अब देखिए ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्जी है आप कितना काजू डालना चाहते हैं कितनी किशमिश कितना बादाम ये आप देखिए हाँ इलायची पाउडर हम ये कहेंगे एक दो चुटकी से ज्यादा की जरूरत नहीं है ठीक है तो अब ये सामान आप इकट्ठा कर लीजिए उसके बाद क्या करिए दो लीजिए, पहली कड़ाही में एक लीटर दूध धीमी आंच पर तो। धीमी आंच पर चढ़ा दीजिए अच्छा आपको अभी भूनने के लिए घी भी लेना है वो तो रही गया एक कप घी याद रखिएगा वो अलग से लेकर रख लीजिए आप साहब कढ़ाई में आपने दूध चढ़ा दिया धीमी आंच पर दूध को चढ़ा रहने दीजिए और जो आपने एक कप घी लिया था ना उसमें से एक चम्मच घी दूसरी कढ़ाई में डालिए उसमें एक चम्मच घी में आपको आपने जो ड्राई फ्रूट्स लिए ना उनको भून लेना है देखिए हमारी सलाह यह है कि ड्राई फ्रूट्स को अगर आप थोड़ा पतला पतला काट लेंगे तो उनको भूनना आसान हो जाएगा और उसके बाद उनका इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा तो सब ड्राई फ्रूट आपने भून लिए उनको अलग रख दीजिए अब इसी में जिसमें आपने ड्राई फ्रूट भुने थे ना बाकी का घी यानी जो एक कप घी में जो आपने जिसमें से एक चम्मच निकाल लिया था तो वन चम्मच लेस वन कप वो पूरा घी डाल दीजिए कड़ाही में उसमें जब घी थोड़ा गरम हो जाए तो सूजी डाल दीजिए एक पाओ सूजी आपने ली थी वो एक पाव सूजी डाल दीजिए अब वो एक अबी को भूनना शुरू करिए देखिए पर आपको ये बता दें कि सूजी को भूनना यही एक कला है इस डिश को बनाने में क्योंकि आप जितना अच्छी तरह सूजी को भूनेंगे उसका मतलब होगा कि वो सूजी उतनी पक जाएगी क्योंकि अगर सूजी हमारी कच्ची रह जाएगी ना तो जब हम दूध डालेंगे तो हमारी सूजी में लंप्स पड़ जाएंगे मुझे लंप्स को बचाना है तो चलिए साहब सूजी को भून रहे अच्छा अब आप सोचेंगे कि भाई ये सूजी को भून तो रहे हैं मगर पता कैसे चलेगा कि कब भूनने का काम पूरा हो गया अरे भाई वो पता आपको ऐसे नहीं चलेगा वो पता आपको खुशबू से चलेगा जब आपकी नाक में महक आने लगे कि अब ये पकसा गया है बहुत बढ़िया महक होती है साहब वो आपको पता चल जाएगी और सूजी आपको दिखने भी लगेगी कि वो फ्राई हो गई है जब आपकी सूजी फ्राई हो जाए ना बस अब आपने ४०० ग्राम जो चीनी ली है उसको उस तवे उस सूजी के ऊपर डाल दीजिए जब आप सूजी के ऊपर ये चीनी डालेंगे तो होगा क्या होगा ये होगा ये कि अब आपकी सूजी और चीनी तैयार है मगर चीनी में एक खतरा होता है चीनी जब गरम कड़ाही से छुएगी ना तो फौरन कैरे होना शुरू हो जाएगी तो क्या करिए कि थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और उसके बाद उस सूजी और चीनी को मिलाइए ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको अब याद ये रखना है कि चीनी गरम बर्तन में लगते ही होने लगेगी मगर चीनी लिक्विफाई भी होगी जब वो गरम सूजी से मिल रही है एक बहुत ही प्यारी खुशबू वाला एक पेस्ट बन जाएगा मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है ये बताते हुए अब आपने सूजी और चीनी मिला लिया है चीनी का लगभग पेस्ट सा बन चुका है उसके ऊपर अब आप दूध की तरफ ध्यान दीजिए क्योंकि आपका दूध अभी तक एक लीटर से आधा लीटर हो चुका होगा क्योंकि आपको ध्यान ये रखना है कि दूध को गाढ़ा करना यह आपका काम है एक लीटर से आधा लीटर आधा लीटर हो गया बस उस दूध को इसके ऊपर डाल दीजिए डाल के मिलाइए देखिए अब यहां पर खूबी क्या है आपकी कि इस रवा में यानी जो सूजी थी इसमें लंप्स नहीं होने चाहिए और सच बात यह है कि अगर आपकी सूजी भूनते, भूनते पक चुकी होगी तो लंप्स नहीं पड़ेंगे अगर भूनते, भूनते पकी नहीं होगी, तो, तो यह आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि भैया अगर लंप्स नहीं पड़े तो इसका मतलब सूजी बिल्कुल सही भुनी हुई थी वो सूजी लगभग आधी तो पक चुकी है मगर बाकी की आधी दूध के साथ में आपको पकानी है और उसको बीच बीच में चलाते रहना है समझ लीजिए पाँच सात मिनट के अंदर ये आपकी रवा खीर तैयार हो चुकी होगी गैस बंद कर दीजिए और अगर आपको गर्म खाने का शौक है तो गर्म खाइए ठंडे खाने का शौक है तो ठंडा करके फ्रिज में रख दीजिए तब खाइए हम आपको ये एक सुझाव देंगे कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना और इलायची वो अभी मत डालिएगा क्योंकि अगर आप ड्राई फ्रूट्स इसी समय डाल देंगे तो जब आप सर्व करने लगिएगा उस समय तक ये ड्राई फ्रूट्स क्रिस्पी नहीं रह जाएंगे यानी कि कुरकुरापन खत्म हो जाएगा तो क्या करना है कि जब आपने ये डिश सर्विंग बोल्स में डाल दिया तब उन सर्विंग बोल्स के ऊपर वो जो आपने फ्राई करके ड्राई फ्रूट्स रखे थे उनको डाल दीजिए एक एक चुटकी आपका इलायची पाउडर जा सकता है और बस तैयार हो गया आपकी डिश सर्व करिए बॉम्बे रवा पायसम एक बेहतरीन डिश है जिसका इस्तेमाल नॉर्मली आप डेजर्ट के तौर पे कर सकते हैं मगर डेजर्ट के अलावा ये इवनिंग टी के साथ भी बहुत मजा देती है आप सोचेंगे मीठा और फिर चाय हाँ भैया बहुत से लोग हैं हमारे जैसे जो मीठा और चाय एक साथ पसंद करते हैं चाय तो हम फीकी पीते हैं ना चाय में शुगर कहाँ लेते हैं तो इसलिए ये आसान है इट्स वेरी इजी सुंदरी जी ने बता भी दिया कि ये बेहद आसान है इसको बनाना तो साहब आज के लिए बॉम्बे रवा पाइसम बनाकर देखिए और अगले हफ्ते हम कोई नई चीज लेकर फिर आपके सामने आते हैं आपका धन्यवाद कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त